का सब कुछ प्लानिंग के साथ किया है और ना ही कोई क्लू छोड़ा गया था मेडिकोर के मार्केटिंग मैनेजर को शहर के भीतर ही इस पार्क में जॉगिंग करते वक्त मारा गया था उन पर अटैक रात के तकरीबन आठ बजे के आसपास हुआ था वो ऑफिस से आने के बाद डेरी जॉगिंग करने के लिए पार्क में जाते थे और इसी दौरान उन पर अटैक किया गया था जॉगिंग खत्म करके वो लौट रहे थे और पार्क के भीतर ही एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन पर यह हमला हुआ था इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने स्क्रीन पर विक्टिम की लाश दिखाते हुए कहा देखे इनके ऊपर किसी भारी भरकम हथियार से अटैक किया गया था चोट के आधार पर अनुमान है कि कतिल ने किसी भारी हथौड़े से इनके सिर पर वार किया था और वार बहुत बेरहमी से किया गया है हथौड़े से तकरीबन दस से बारह बार और पूरी ताकत से वार किया गया है जिससे का सिर फट गया और मौके पर ही मौत हो साफ, पर साफ नजर आ रही थी जिसे देखकर वहां बैठे पुलिसकर्मी भी सहम उठे इसके बाद बिना रुके बोलते हुए लोकेश चौधरी ने आगे की फोटो दिखाते हुए कहा यह है इस केस का दूसरा विक्टिम यह मेडिको फार्मा की एजेंसी चलाती थी सोलन में सबसे बड़ी एजेंसी थी। के हुए फ्लैट में रहती थी जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो नाइट शिफ्ट करके आई हुई थी मर्डर दोपहर में हुआ उस वक्त विक्टिम अपने फ्लैट में सो रही थी अचानक से फ्लैट में आग लग गई जब तक फायर ब्रिगेड वाले और आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचते तब तक उसकी जलकर मौत हो चुकी थी बॉडी का में हिस्सा इस आग में जल उठा था। फ्लैट के दरवाजे को बाहर से बंद किया गया था जिससे वो भागकर अपनी जान भी नहीं बचा सकी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंचते पहुंचते विक्टिम की जान जा चुकी थी सीनियर इंस्पेक्टर ने स्क्रीन पर दूसरी विक्टिम की जली हुई डेड बॉडी और उसके फ्लैट के भीतर बिखरे हुए जले हुए सामानों की तस्वीर स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया के भीतर का नजारा काफी भयावह दिख रहा था जिसे देखकर ही लग रहा था कि विक्टिम की मौत हुई रही का क्वालिटी इंस्पेक्टर था। इसकी मौत सुबह के समय हुई दरअसल सुबह अपनी ड्यूटी पर थोड़ी जल्दी पहुंच गया था ओवर टाइम कर रहा था तो फैक्ट्री पहुंचने के बाद इसे अपने रूटीन क्वालिटी चेक पर जाना था उस वक्त ऑफिस में कोई और पहुंचा भी नहीं था ऑफिस पहुंचने के बाद इसने अपने ऑफिस के बाहर रखे वाटर कैन से एक गिलास पानी पिया जैसा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं ने स्क्रीन पर थर्ड विक्टिम का सीसीटीवी फुटेज प्ले कर दिया सब लोग बड़े ध्यान से इस फुटेज को देख रहे थे ये देखिए, यहाँ इसने कैन से पानी लिया और फिर इसके दस मिनट के भीतर ही यहाँ पर इसकी मौत हो गई लोकेश ने हाथ से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा वाटर कैन को हमने बरामद कर लिया है और उसकी नॉर्मल टेस्टिंग भी करवा ली है इस वाटर कैन में नाइट्रोमाइन मिला हुआ था जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। इसके ह्यूमन ऑफिस में, में, में, में उस वक्त कोई और नहीं था वरना जितने लोग पानी पीते सबके सब मारे जाते एक साथ कई लोगों की जान खतरे में थी बीच में ही हर्ष ने कहा लेकिन इंस्पेक्टर लोकेश ने पर वाटर कैन की फोटो दिखाते हुए कैन वहां रात भर रखा गया था, और उसमें बस एक तिहाई हिस्सा पानी बचा हुआ था इसका मतलब ये है कि पिछले दिन ऑफिस के वर्कर्स ने इसी कैन से पानी पिया था लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ यानी कि पानी में जहर पिछले दिन की ड्यूटी खत्म होने के बाद ऐसी अगले दिन इस क्वालिटी इंस्पेक्टर के पहुँचने के बीच में ही मिलाया गया था लेकिन चूँकी वहाँ रात भर अंधेरा था लाइट ऑफ थी इस वजह से सीसीटीवी फुटेज में भी कोई संदिग्ध नजर नहीं आ रहा अभी सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश बोल ही रहे थे कि अचानक से एक पुलिस वाले ने आकर उनके कान में कुछ फुस शुरू कर दिया लोकेश अपनी आंखे बड़ी करके कुछ सेकंड तक उसकी बात सुनते रहे फिर हल्की सांस छोड़ते हुए बोले ओके हाँ अभी तुरंत ही इस विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है रिपोर्ट में मौत की वजह नाइट्रोमाइन पॉइजन ही बताया गया विक्टिम की बॉडी में यही जहर पाया गया है मैं आपको जो बता रहा था एक बार फिर से यहाँ मीटिंग रूम में बैठे सभी पुलिस वालों के बीच टुकबुगाहट होने लगी सभी तो काफी कंफ्यूज और घबराए हुए नजर आ रहे थे देखिए अभी तक जो मैंने और हमारी टीम ने एनालिसिस किया है फिर से विक्रांत की बदले की नीयत से किया गया है आप लोग खुद देख सकते हैं कि जितनी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से इन तीनों विक्टिम्स को मारा गया है वो कोई मामूली बात नहीं है अगर कातल को सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो फिर वो कभी मर्डर नहीं करता बेरहमी से कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है हम्म hmm, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए लोकेश की बातों से सहमति जता दी अच्छा दूसरी बात ये है कि कातिल इन तीनों विक्टिम्स को बहुत अच्छे से जानता था उसे पता था कि कौन कब ड्यूटी पे जाता है कब फ्री होता है जॉगिंग का टाइम क्या है सब कुछ उसे पता था इसके दो मतलब हो सकते हैं लोकेश ने कहा पहला तो ये हो सकता है कि कातिल इन तीनों विक्टिम्स को बहुत अच्छे से जानता रहा होगा वो इन तीनों की दिनचर्या से भली परिचित था और हो सकता है कि कातिल भी मेडिकोर फार्मा कंपनी में इन लोगों के साथ ही काम करता रहा हो या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कातिल मर्डर के कुछ दिन पहले ही से ही इन तीनों विक्टिम के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो लेकिन पहले वाले कंडीशन के होने की संभावना ज्यादा है मुझे तो यकीन है कि कातिल भी मेडिकोर कंपनी में काम करता था या फिर पहले यहाँ काम कर चुका है क्योंकि तो ये जो तीसरा विक्टिम था इसे फैक्ट्री के भीतर मारा गया और फैक्ट्री के भीतर वही जा सकता है जो इसमें काम कर चुका हो तो इसलिए पूरी संभावना है कि कातिल भी मेडिकोर का ही इम्प्लायी रहा होगा देखिए मेडिकोर फार्मा देश की जानी मानी फार्मा कंपनी है विदेशों में भी इनकी सप्लाई होती है तो केस बहुत हाई प्रोफाइल है कंपनी की साख और सिक्योरिटी सिस्टम की बात है इंप्लाई से लेकर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक सभी बहुत डरे और घबराए हुए हैं सभी को लग रहा है कि कतिल का अगला निशाना वो होंगे यहां तक कि कुछ एम्प्लाईज तो डर के मारे कंपनी छोड़ने तक का मन बना चुके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकी का लेटर मिले हुए तीन दिन हो चुके हैं और इन तीन दिनों में उन्होंने अपने तीन भी खो दिए इस वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत प्रेशर में कंपनी के चेयरमैन ने खुद ही मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली में बैठी सरकार तक को फोन किया है जिसके चलते केस तुरंत ही सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है अब आप लोगों को जल्दी से जल्दी केस का निपटारा करके का सामने लाना है तो पुलिस आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहेगी क्योंकि तो अगर कातिल जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो फिर सोरण पुलिस के काम पर बहुत बड़ा धब्बा हुआ इतना कुछ बोलने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी शांत होकर बैठ गए उनके लेक्चर ने मीटिंग हॉल में बैठे सभी पुलिस वालों को चिंता और प्रेशर में डाल दिया था विक्रांत खुद काफी प्रेशर में आ गया था यह मर्डर केस बहुत अलग किस्म का था यह किसी पेंडिंग केस या अन्य क्राइम से अलग था इसमें तो कातिल रोजाना एक एक लोगों को मारता जा रहा है अगर उसे जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा गया तो फिर पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाएगी और काफी भयावह माहौल हो जाएगा पुलिस के पास ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं था इसमें फटाफट प्लानिंग करके एक्शन लेना था बाकी केसेस की तरह इसमें विचार करने का वक्त नहीं था विक्रांत ने अब तक कभी भी इस तरह के सीरियल मर्डर केस को हैंडल नहीं किया था लेकिन एक बात तो थी अगर कातिल रोजाना एक मर्डर करता जा रहा है तो फिर जाहिर है वो गलतियाँ भी करेगा और गलतियाँ करेगा तो फिर उसके पकड़े जाने का चांस भी ज्यादा होगा विक्रांत बहुत टेंशन में था अभी अभी उसने स्पेशल टीम के टीम लीडर के तौर पर काम करना शुरू किया ही था कि उसका सामना इतने दुर्दांत मर्डर केस से हो गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि केस की जांच किस एंगल से और कहां से शुरू करें। कुछ देर तक विचार करने के बाद विक्रांत को समझ आया कि कुछ भी करके अब जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ना होगा क्यूँकी कंपनी के दस हजार को एक साथ सिक्योरिटी देना आसान काम नहीं है अब तक का चुका है इसका मतलब की उसने जरूर कोई न कोई गलती की होगी जरूर कोई न कोई क्लू उसने छोड़ा होगा ऐसे में अभी तक पुलिस के पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बस अगर उसी को डिटेल में लेकर चेक किया जाए तो कुछ न कुछ सामने जरूर आ जाएगा मीटिंग खत्म हो चुकी थी और यहाँ से लगभग सभी पुलिस वाले बाहर जा चुके थे विक्रांत अपनी टीम के साथ यहीं बैठा हुआ था क्योंकि विक्रांत यहाँ सबसे सीनियर ऑफिसर था ऐसे सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर ने विक्रांत का भी ओपिनियन जाना चाह उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा टीम लीडर विक्रांत सर हमने तीनों मर्डर केस पर काम करने के लिए तीन अलग अलग टीमें बना दी हैं ये टीमें अलग अलग केस की जांच कर रही है इसके बाद हमने दो और ग्रुप बना रखे हैं पहले ग्रुप को हमने फैक्ट्री के भीतर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाया हुआ है उसके बाद दूसरे ग्रुप को हमने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ लगा रखा है अभी हम लोगों को कुछ और भी करना है क्या आप बता दीजिए नहीं कुछ नहीं विक्रांत ने बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया जो कुछ भी अब पता चले बस हमें उसकी लाइव अपडेट आप देते रहना ओके सर इतना क्या कर सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी यहां से जाने के लिए मुड़ गए वो अभी यहां से मुड़कर जा ही रहे थे कि अचानक से विक्रांत ने उन्हें बुलाते हुए कहा, चौधरी साहब थैंक यू इतना वर्क करके रखने के लिए थैंक यू विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अरे सर थैंक यू की क्या बात है ये सब तो हमारी ड्यूटी है हम सभी बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लोकेश चौधरी ने हंसते हुए कहा फिर वो यहाँ से जाने के लिए मुड़ गया तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भागते हुए पहुंचा उसने लोकेश के पास आकर कहा सर एक न्यूज है बड़ी न्यूज है क्या हुआ सर्व मर्डरर ने मेडिकोर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात की है और फिर से धमकी देते हुए कहा है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो एक एक करके कंपनी के सभी एम्प्लाइज को मार डालेगा ये अपडेट सुनकर विक्रांत समेत वहाँ मौजूद अन्य लोगों के भी चेहरे का रंग उड़ गया था